प्रश्नोत्तर द्वीप माला लोक व्यवहार जिज्ञासा शास्त्र में कहीं ऐसा देखा है कि गुरु अग्नि और स्त्री के बहुत नज़दीक भी नहीं रहना चाहिए और ज़्यादा दूर भी नहीं ऐसा क्यों समाधान बहुत नज़दीक रहने से कई बार खतरा हो जाता है तुम गुरु जी के बहुत नज़दीक रहोगे तो अधिक परिचय हो जाएगा बहुप्रिचयाद अवज्ञा अधिक निकटता होने से अवज्ञा हो जाती है कुछ ऐसा व्यवहार कर दोगे जिससे गुरुजी नाराज़ हो जाएंगे इसलिए बहुत नज़दीक नहीं रहना चाहिए थोड़ा डर कर रहे यदि बहुत दूर रहोगे तो तुम्हारे ऊपर शासन कैसे होगा तुम तो मनमानी करोगे तब जो जीवन ही बिगड़ जाए तब तो जीवन ही बिगड़ जाएगा इसलिए गुरु का संरक्षण होना चाहिए न अधिक दूर रहे ना अति समीप गुरु के सामने अधिक बोलना भी नहीं चाहिए यदि तुम्हारे मुख से कुछ गलत निकल गया तो दोष के भागी बन जाओगे इसी प्रकार अग्नि के अत्यंत समीप रहोगे तो थोड़ा भी असावधान होते ही जल जाओगे यदि बहुत दूर रहोगे तो भोजन कैसे बनाओगे ठंडी में आग कैसे तापोगे इसलिए ना बहुत पास रहे न बहुत दूर इसी प्रकार स्त्री के विषय में भी समझना चाहिए अब यहाँ पर प्रश्न है कि यह बात गृहस्थ के लिए है या साधु के लिए स्त्री के विषय में तो साधु का कोई प्रश्न ही नहीं यह तो गृहस्थ के लिए समझना चाहिए परंतु जब कोई साधु आश्रम आदि के व्यवहार में हो तो उसे भी इसका ध्यान रखना चाहिए यदि वह बिल्कुल संपर्क नहीं रखेगा तो आश्रम चलाना ही मुश्किल हो जाएगा और अधिक पास जाने पर तो खतरा ही है उसे बहुत सावधान रहना चाहिए जिज्ञासा आज घरों में अशांति का वातावरण क्यों है गृहस्थ आश्रम में रहते रहते जगत से वैराग्य क्यों नहीं होता समाधान गृहस्थ आश्रम में आज सारी प्रक्रिया ही बिगड़ गई है पहले तो जितने विजाति लोग थे उनके घर में विवाह के साथ ही अग्नि की स्थापना हो जाती थी मकान ऐसे नहीं बनता था जैसे आज बनता है आज तो लोग मकान में पुत्र पौत्रों का तो इंतजाम कर लेते हैं पर जब बन जाता है तब सोचते हैं कि भगवान को कहाँ रखें तब कहीं सीढ़ी के नीचे तो कहीं अलमारी में भगवान को रखते हैं ऐसे लोगों की बुद्धि मारी गई है जब नक्शा बनाया तब क्यों नहीं सोचा कि सबसे पहला कमरा तो भगवान का गुरु का होना चाहिए नहीं तो गुरु जी आएँगे तब उन्हें कहाँ ठहराएंगे सबसे अधिक महत्व भगवान और गुरु का है उनके लिए सबसे अच्छा कमरा होना जरूरी है जिस कमरे में कोई व्यर्स की संसारी बातें न की जाए केवल भजन ही किया जाए गीता पाठ रामायण पाठ करना हो तो उस कमरे में बैठो बच्चों को भी ज्ञान होना चाहिए कि बिना स्नान किए इस कमरे में नहीं जा सकते हैं इस कमरे में केवल कीर्तन भजन जप पाठ यही सब कर सकते हैं इसी कमरे में भगवान की पूजा होगी जब गुरु जी आएंगे तो इन्हें इसमें ठहराएंगे सत्संग होगा आध्यात्मिक दृष्टि से जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कमरा है उसे नक्शा बनाने वाला क्या जानेगा और हमें ध्यान ही नहीं है अपने लिए बढ़िया कमरा बनाया और भगवान को अलमारी में रख दिया तो पहले ही उनका अपमान कर दिया फिर शांति कैसे होगी पहले तो गृहस्थ के घर के मध्य में अनिवार्य रूप से एक कुंड बनता था जिसमें अग्नि की स्थापना होती थी उस कुंड के दक्षिण भाग में और ईशान कोण में भी एक एक कुंड बनता था दक्षिण कुंड में चरु आदि पकाया जाता था और ईशान कोण के कुंड में प्रतिदिन आहुति दी जाती थी अग्निर देवो द्विजाति नाम प्रत्येक घर का मालिक अग्नि होता था काल और सायकाल स्नान संध्या करके उस अग्नि में आहुति देना अनिवार्य था अब तो यह सब न रहने से घरों में अशांति रहती है और जगत से वैराग्य भी नहीं होता है पहले तो गृहस्थ धर्म का ठीक से पालन करते करते संध्योपासना अग्निहोत्र करते करते व्यक्ति में जगत को पढ़ने का बल आता था जगत को पढ़ने से वैराग्य होता था वैराग्य होने से शांति का वातावरण बनता था आजकल इन सब का अभाव होने से घरों में अशांति का वातावरण दिखाई देता है